मेरी जंगल डायरी से कुछ पन्ने भाग दस लेखक पंकज अदिया दस जून 2009 नया मोबाइली समात सेना और कुल्लू से आलिंगन राजधानी से घंटों का सफ़र करके हम जंगल पहुंचे तो भूख लग गई एक उम्र थी जब कुछ भी खाए न खाए सब चल जाता था पर अब दो समय का खाना ज़रूरी लगता है अब जंगल भ्रमण काम के लिए होता है मौज मस्ती के लिए नहीं इसलिए जंगल पहुंचकर खाना बनाना और फिर मज़े से खाना नितांत असंभव लगता है अल सुबह जब घर से निकलते हैं तो शहर के होटल खुले नहीं होते हैं आसपास के कस्बों में गरम जलेबी और आलू पोहा के साथ चाय मिल जाती है इसी के सहारे पहले दिन गुजार लेते थे जंगलों में स्थित सुदूर गाँव में जलपान ग्रह मुश्किल से मिलते हैं वहाँ सुबह वाला नाश्ता होता है जिसे दिन भर या दूसरे दिन तक बेचा जाता है इस नाश्ते का भी अपना मज़ा है पर अब यह पछता नहीं इसलिए आजकल घर से दाल भात लेकर निकलते हैं अपने लिए अपने लिए भी और ड्राइवर के लिए भी खाने की हड़बड़ी रहती है क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय जंगल में घूमना चाहते हैं जैसे ही रात हुई कैमरे का, का काम ख़त्म हो जाता है इस बार की जंगल यात्रा में ऐसे ही एक अनजान वन ग्राम में हम रुक गए छोटा सा होटल था जिसे ग्राहकों की उम्मीद नहीं थी छोटी गाड़ी में दो शहरीों को देखकर उन्हें अटपटा लगा मैंने पूछा कि क्या हमें यहाँ क्या हम यहाँ खाना खा सकते हैं आप क्या चाय पी लेंगे होटल वाला तैयार हो गया हमें नमक और प्याज मिल गया बातों ही बातों में मैंने होटल वाले से अनुरोध किया कि कोई स्थानीय आदमी दिलवा दो तो हम आस के जंगल घूम आएँगे होटल वाले ने हमें बड़े ही अटपटे ढंग से देखा घूरा फिर अपने दोस्तों के साथ बातचीत में मशगूल हो गया कुछ देर बाद मैंने फिर से अपनी बात दोहराई होटल वाले ने इसे अनसुना कर दिया मोबाइल पर वे सब गाना सुन रहे थे अपनी ही दुनिया में मगन दिखते थे हमें तो जंगल घूमना था अकेले नहीं जाना चाहते थे किसी को तो ले जाना ही था यदि दिन भर का मेहनताना देना होता तो भी पता नहीं मुझे क्या सोची मैंने अपना N73 मोबाइल निकाला और वही गाना बजा दिया जो उन लोगों के मोबाइल में बज रहा था गाना फिल्म क़्यामत से क़यामत तक का था गजब का है दिन देखो जरा अब N73 में जबरदस्त आवाज़ आती है अचानक ही वे सब पास आ गए और मोबाइली गाना सुनने लगे कुछ पलों में माहौल बदल गया और उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम तिहारू था साथ चलने के लिए तैयार हो गया उसकी शर्त यही थी कि जंगल भ्रमण के दौरान मोबाइल में गाना ऐसे ही बजते रहना चाहिए समाज स्थापित करने के इस नए ढंग ने मुझे आश्चर्य में डाल दिया कि सेना है साहब इसका कोई उपयोग नहीं आता इसका कोई भाग उपयोग में नहीं आता भरी गर्मी में नई पत्तियों से युक्त सेना के पौधों और बड़े पेड़ों की ओर इशारा करते हुए त्यारू ने कहा त्यारुक ये शब्द कि इसका कोई भाग उपयोग में नहीं आता मेरे लिए सुकून मेरे लिए सुकून भरे थे इसका साफ मतलब था कि सेना को हमारी आने वाली पीढ़ी भी देख पाएगी कोई उपयोग नहीं होने के कारण यह मानव आबादी के बढ़ते दबाव से बचा रहेगा जबकि थोड़ी सी उपयोगी प्रजातियों को आज की पीढ़ी बिना किसी दया के निपटा देगी सेना के फल बड़े आकर्षक होते हैं पर व्यापारी इसे एकत्र नहीं करवाते हैं अक्सर वे इन फलों को मेरे आस मेरे पास भेजकर कहते जरूर हैं कि इसका कोई उपयोग बताइए ये जंगल में बहुत हैं कोई नया उपयोग बताएंगे तो जितनी मात्रा में बोलेंगे हम एकत्र करवा देंगे मैंने सेना के औषधि गुणों पर काफ़ी जानकारियां एकत्र की हैं पारंपरिक चिकित्सक इसके पौध भागों को नाना प्रकार के रोगों की चिकित्सा में उपयोग करते हैं पर मेरी तरह वे भी डरते हैं कि इसके उपयोग सार्वजनिक हो जाने पर इसके लिए मारा मारी मच जाएगी मेरे लिए यह बड़ी दुविधा वाली स्थिति है ज्ञान यदि नए शोधों के लिए उपलब्ध न कराया जाए तो इसका प्रसार नहीं हो पाएगा यदि उपलब्ध कराया तो इसके सार्वजनिक होने में देर नहीं लगेगी सार्वजनिक होते ही यह प्रजाति खतरे में पड़ जाएगी भले ही यह ब्लॉग या लेखमाला या, या, या रिकॉर्डिंग हिंदी में है पर स्टेट काउंटर के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर की जानी मानी दवा कंपनियों से लोग इस पर नज़र गड़ाए हैं एक नहीं पांच नहीं सत्रह घंटों तक लोग इन दस्तावेजों पर टिके रहते हैं फिर भारतीय शोध संस्थानों के माध्यम से शोध के नाम पर जानकारियां मांगते हैं हाल ही में अंधविश्वास के साथ मेरी जंग नामक लेखमाला में कैंसर की जड़ी बूटी पर लिखे गए लेख के प्रति कुछ विदेशी पर्यटक उस लेख में वर्णित स्थान की तलाश करते पाए गए इतनी जल्दी यह सब होगा इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी एक और तो मुझे अपने अनुभव आप सबसे बांटने में आनंद आता है वहीं दूसरी ओर गिद्ध नजरों से भी डर लगता है यही कारण है कि मूल लेखों से स्थान और विशेषज्ञों की पहचान हटाकर संपादित लेखों को यहाँ प्रस्तुत करता हूँ त्योहारों से मिलते ही मुझे कुल्लू के पेड़ की याद आ गई वह इसे इस नाम से नहीं जानता था पर जब मैंने उसकी तस्वीर दिखाई तो उस तो उसने झड़ से कहा कि पास की पहाड़ी में एक दो पेड़ हैं उसने भी वही बात दोहराई कि उसको देखते ही देखते उसके देखते ही देखते यह आसपास के जंगलों से साफ हो गया पता नहीं कब ये बचे हुए एक दो पेड़ भी कट जाएं। हमने पहले उसी ओर का रुख किया पथरीली ज़मीन में ही कुल्लू मिलता है यह आप पहले पढ़ चुके हैं इस बार भी हम हमें वह ऐसी ही परिस्थितियों में मिला कान्हा में जब हमने इसे देखा तो इसमें फल लगे थे जब चार जून की यात्रा वाले स्थान पर इसे देखा तो इसकी पत्तियाँ झड़ चुकी थीं पर यहाँ हमें नई हरी पत्तियों से युक्त कुल्लू दिखा मैंने ड्राइवर मेरे ड्राइवर ने कपड़े उतारने शुरू किए तिहारू घबरा गया अधोवस्त्र पहने हुए ड्राइवर अपने बिछुड़े हुए सगे की तरह उससे लिपट गया तिहारू यह सब देखता रहा पाँच मिनट बाद वह उससे अलग हुआ और हाथ जोड़कर कुल्लू की सात बार परिक्रमा की किसी पारंपरिक चिकित्सक ने उसे बताया था कि उसके असाध्य समझे जाने वाले रोग के लिए इस तरह आलिंगन जरूरी था उसे यह दिन में कई बार करना था पर शहरों में तो यह पेड़ है नहीं जंगलों में भी मुश्किल से मिलते हैं इसलिए जब भी वह इन्हें देखता है बस लिपट जाता है पारंपरिक चिकित्सक ने उसे कोई दवा नहीं दी थी इस बात को बहुत महीने गुजर चुके थे पर यह कुल्लू के आलिंगन का असर ही है वह यह मौका कभी नहीं छोड़ता त्योहारों को यह सब अच्छा लगा उसने भी इस प्रक्रिया को दोहराया उसने कहा कि अब वह अब रोज आएगा इस पर ड्राइवर ने तपाक से कहा कि एक बार गले मिल गए तो अब यह तुम्हारा रिश्तेदार हो गया तुम्हारी जान के लिए यह अपना सर्वस्व लुटा देगा पर तुम्हें भी यही करना होगा ड्राइवर की बात सुनकर मैं अभिभूत था ऐसी महान आत्माओं के साथ ऐसी महान आत्माओं का साथ जंगल भ्रमण को और भी सार्थक बना देता है मैं बार बार यह लिखता रहता हूँ कि जंगल में जो काम मैं करता हूँ उसकी विधिवत शिक्षा मैंने नहीं ली यह तो शौक़ है जो जीवन बन गया है दुनिया भर में दुनिया भर से शोधकर्ता जब सही पहचान के लिए वनस्पतियों के नमूने और चित्र भेजते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है हाल ही में मेरे द्वारा खींची गई चालीस हजारवीं तस्वीर इंटरनेट पर विश्व समुदाय के लिए उपलब्ध हुई है तीन लाख तस्वीरों में से केवल चालीस ही अभी अपलोड कर पाया हूँ दुनिया के जाने माने वनस्पति विशेषज्ञ लिखते हैं कि इतनी सारी तस्वीरों और करोड़ों पन्नों का ज्ञान कोई भी मुफ्त में नहीं बाँटता मुझे इस बात का एहसास है कि ये उपयोगी ये बहुत उपयोगी सामग्रियाँ हैं पर इन्हें पूरी तरह पढ़ने वाले विद्यार्थी तेजी से कम हो रहे हैं उनके उनमें रुचि जगाने में मैं थोड़ा भी सफल हो जाऊं तो मैं अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। क्रमशः लेखक कृषि वैज्ञानिक हैं और वन से संबंधित पारंपरिक ज्ञान के दस्तावेजीकरण में जुटे हुए हैं धन्यवाद